संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जय कृष्ण राय तुषार की होली पर लिखी गई एक विशेष कविता आम कुतरते हुए सुए से आम कुतरते हुए सुए से मैं कहे मुंडेर की अब की होली मेले आना भुजिया बीका बीकानेर की गोकुल वृंदावन की हो या होली हो बरसाने की परदेसी की वही पुरानी आदत है बरसाने की उसकी आखों को भाती है कठपुतली आमेर की अब की होली मेले आना भुजिया बी का नीर की इस होली में हरे पेड़ की शाख न कोई टूटे मिले गले से गले पकड़ कर हाथ न कोई छूटे हर घर आंगन महके खुशबू गुड़हल और कनेर की अब की होली मेले आना भुजिया बी का नीर की चौपालों पर ढोल मजीरे सुर गुंजे कर के रुमालों से छोट न पाए रंग गुलाबी गाल के फगुआ गाए या फिर बाचेंगे कविता शमशेर की अब की होली मेले आना भुजिया बीका नीर की आम कुतरते हुए सुए से, मै कहे मुंडेर की अब की होली मेले आना भुजिया बीकानेर की अब की होली मेले आना भुजिया बीकानेर की अभी आप सुन रहे थे जय कृष्ण राय तुषार की होली पर लिखी हुई विशेष कविता आम कुतरते हुए सुए से वाचक स्वर भारती परिमल